nama o oh -oh. चेता <laughs> Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Hare Hare Rama Hare Hare राम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 भूतले। श्री श्री गुरु परिजन सहितं। चैतन्य मनोभूत स्वयं रूप दिख मंदेहु श्रीका पद कमल श्री गुरोवश्री रूप जाता सह गण रघुनाथ निदम सजीव साइता पिजन सहित कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पाद ललिता श्री विशा चेक कृष्ण कर्मा सिंधु दी जगतपे गोपेश गोपिकाधा काम सुचन गौरांगी वनेश्वरी सुवी प्रणमा हरी प्रिय श्या कल्पत रूपेश सिंधु प्रेम सीता पावे ग्यो वैष्णवभ्यों नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंद गिवा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्ण तो श्रीलोम भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में कहते हैं गौर आमार जय सबस्ताने करीलो भ्रमन रंगे से सबस्ताने हेरी आमे प्रणयी भकत संगे तो भक्ति विनोद ठाकुर एक सूत्र हमें दे रहे हैं आवाज़ सुनाई है दे रहा है पक्का ना थोड़ा सा तपस्या है गर्मी होगा लेकिन गर्मी हो रहा है नहीं हो रहा है तो भक्ति विनोद ठाकुर हाँ एक आइडियल गृहस्थ थे वो हमें एक अद्भुत सूत्र देते हैं और वो सूत्र किस चीज़ के लिए हैं ट्रैवलिंग के लिए यात्रा का वो सूत्र है है ना तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मैं भी अपने घर से बाहर निकलना चाहता हूँ हम सब भी अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो लेकिन वो कहते फिर कोई पूछे कि कहा जाना चाहते हो घर से बाहर है ना तो भक्तिनो ठाकुर कहते कहा जाना चाहता हूँ मैं गौर आमारेलो भ्रमन रंगे जो गौरांग महाप्रभु मेरे गौरांग महाप्रभु एक्चुअली भगवत भक्ति का परफेक्शन यह है यदि हम ये महसूस करें कृष्ण मेरे हैं हा कृष्ण किसके है मेरे या मैं कृष्ण का हूँ अभी तो मेरी कोई और चीजें हैं और मैं किसी और का हूं तो ठाकुर कहते भक्तिनोदुर मेरे गौरांग महाप्रभु ने जहां जहां भ्रमण किया है और महाप्रभु ने अकेले भ्रमण नहीं किया है महाप्रभु ने सदैव अपने भक्तों के संग में भ्रमण किया है और चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते थे नृत्य गीत कीर्तन आदि के साथ वो भ्रमण करते थे उन भक्तों को भी जगह दीजिए आप आगे आ जाओ तो आगे सब स्थान करणयी भकत संगे तो ठाकुर कहते हैं मैं भी उन स्थानों में भ्रमण करना चाहता हूँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए हैं और लेकिन अकेले नहीं जाना चाहता हूँ हाँ कैसे जाना चाहता हूँ मैं भक्तों के संग में जाना चाहता हूँ जो चैतन्य महाप्रभु से प्रीति रखते हैं ऐसे भगवत प्रेमी भक्तों के संग में मैं लीला स्थलियों का भ्रमण करना चाहता हूँ और यही वास्तव में सूत्र हैं धाम में जाने का भगवान के धाम में हम जाते हैं कई स्थानों में भ्रमण करते हैं तो सदैव हम भक्तों के संग में भ्रमण करें और फिर लीला कथाओं को श्रवण करें तो जिन जिन स्थानों में हम जाते हैं उन स्थानों में जाकर भगवान के महिमा का गान करना वो सर्वोत्तम होता है उस स्थान में जाकर उस विशेष विग्रह के बारे में श्रवण करना सब सबसे अधिक प्योरिफाइंग होता है और सबसे अधिक शक्तिशाली होता है तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ जाकर वो जो अधिष्ठात्रा जो देव हैं उनके बारे में सुनना चाहिए जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया और वो बंगाल से ओरिसा आए तो ओरिसा आते हुए चैतन्य महाप्रभु कई स्थानों में रुके लेकिन दो स्थानों में चैतन्य महाप्रभु रुके एक था रेमुना खीर चौरा गोपीनाथ और दूसरा कटक जब आए चैतन्य महाप्रभु तो वह साक्षी गोपाल के विग्रह थे साक्षी गोपाल तो अभी यहाँ आए तो इन दो स्थानों में ऑन द वे चैतन्य महाप्रभु के साथ चार डिवोटिस हैं और जब आए रेमुना तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस स्थान का स्टोरी मुझे पता है मैंने कैसे पता है कोई पूछे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे अपने जो गुरु है ईश्वरपुरी से मैंने एक बार रेमुना के बारे में सुना था फिर वहां चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप सब बैठो वहां तो खीर प्रसाद थी तो खीर प्रसाद लेने से पहले क्या किया उन्होंने कथा की उस विग्रह का वर्णन किया हाँ जो डिवोटेड जहा जाते हैं प्रसाद फॉलो करता है लेकिन हम क्या है प्रसाद को फॉलो करते हैं हाँ तो कृष्ण का गुणगान करते रहो प्रसाद आपको क्या करेगा फॉलो करेगा तो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ हाँ रेमुना में गोपीनाथ के महिमा का वर्णन किया फिर वो वहाँ से वॉक करते हुए चैतन्य महाप्रभु जब साक्षी गोपाल आए तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु ने कुछ बोला नहीं फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं एक बार पहले यहाँ आया था है कि नहीं? तो फिर नित्यानंद प्रभु को पूछा कब आए थे आप यहां का दर्शन करने? उन्होंने कहा जब जब 20 साल मैं जब छोटा था तो मेरे घर में एक सन्यासी आए थे और मेरे फादर से कुछ मांगा था तो क्या मांगा था मुझे मांगा था 20 साल वो सन्यासी के साथ में सेवा करते हुए ट्रेवलिंग किया तो उनकी आयु लगभग बत्तीस साल के थे तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं यहाँ आया था और लोकल जो डिवोटीज है लोकल जो लोग हैं उनसे मैंने साक्षी गोपाल के बारे में सुना था तो उन्होंने कहा अभी मैं प्रवचन दूंगा तो पहला प्रवचन किसने दिया था वहां हाँ और फिर बाद में किसने दिया नित्यानंद प्रभु ने तभी चैतन्य महाप्रभु ने यह नहीं सोचा अरे मैं तो संसि हूँ मुझे ही सब जगह इलेक्शन देना चाहिए हाँ तो वैसे नहीं कृष्ण का गुणगान कोई भी कर सकता है चाहे छोटा हो या बहुत बड़ा हो तो कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय तो दीवार को भी कान होते ना कहते तो वैसे ही सिचुएशन है तो नित्यानंद प्रभु ने वो गुणगान सुनाया और फिर वो जगन्नाथपुरी आते हैं फिर जगन्नाथ का दर्शन करते हैं तो नित चैतन्य महाप्रभु आगे आए तो नित्यानंद प्रभु ने उनको अपना डंडा दिया और कहा कि मैं यहाँ कपोतेश्वर महादेव हैं जहाँ भगवान राम आदि आयत है और शिवजी और पार्वती कपोत के रूप में है एक स्थान में पीछे तो उनका दर्शन करके आता हो तो नित्यानंद प्रभु ने वो डंडा तोड़ डाला तीन भागों में तो फिर चैतन्य महाप्रभु आकर पूछते हैं कि मेरा डंडा दे दो उन्होंने कहा आपके डंडे के तीन टुकड़े हो गए हैं उन्होंने पूछा कैसे तीन टुकड़े हुए उन्होंने कहा आप तो सदैव भावावेश में रहते हो नाचते हो गाते हो और इस भावावेश में नाचते गाते आप नित्यानंदिरा तो चैतन्य महापुरुष समझ गए की यह धोखा दे रहा है झूठ बोल रहा है तो उन्होंने कहा हाँ की देखो सन्यासी का अपना कहने के लिए कुछ नहीं है उसके मेरे पास अपना कहने के लिए दो ही चीजें थी पहले संन्यास आश्रम से पहले मेरी माँ भी थी मेरा घर था सब कुछ था अभी अपना कहने लिये कुछ नहीं है संन्यास में मेरे दो ही धन था एक तो वाटर पॉट और दूसरा क्या वो भी तुमने तोड़ दिया तो फिर उन्होंने कहा अभी मैं आप आपके ग्रुप के साथ ट्रैवल नहीं करूंगा जैसे कई बार ग्रुप में आते हैं ना फिर डीओडी के साथ कुछ घटना होती है आपसे अलग तो चैन चैन्य महाप्रु ने कहा मैं ग्रुप के साथ नहीं रहूंगा मैं अकेले अपनी यात्रा करूंगा और फिर उन्होंने कहा या तो आप लोग आगे जाओ या तो मैं आगे जाऊंगा साथ साथ नहीं जाएंगे तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि ये भावावेश में रहते हैं ये गिर जाएंगे पीछे कहा तो कौन उनको संभालेगा नित्यानंद प्रभु ने कहा आप आगे जाओ हम पीछे चलते हैं तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भोनेश्वर में शिव का दर्शन किया इसलिए पूरी पूरी का प्रवेश दौर क्या है भुवनेश्वर है पूर्णेश्वर में शिवजी का परमिशन लेकर पुरी में एंट्री किया जाता है तो फिर जब वो आए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में घुसते एक ब्रिज है अठर नाला उसके ऊपर आए दौड़ते हुए तो वहाँ उनको एक अद्भुत चीज दिखाई दी हाँ कहाँ से भी जगन्नाथ पुरी में खड़े रहो आपको श्री मंदिर दिखाई देता है उसका नील चक्र दिखाई देता है फ्लैग दिखाई देता है तो वृंदावन ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उस नील चक्र के ऊपर चैतन्य महाप्रभु को बाल गोपाल कृष्ण नजर आए और उनको बुला रहे थे क्या कर रहे थे बुला रहे थे और महाप्रभु भावावेश में जगन्नाथ का स्मरण करते हुए हैं अठारह नाला में आप भी जाते हो तो महाप्रभु के चरण कमल है वहां बादए हैं तो चैतन्य महाप्रभु वहां से हाथ ऊपर करते हुए और लाउडली चाण करते हुए है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे ऐसा उच्चारण करते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हुए जगन्नाथपुरी में उन्होंने प्रवेश किया दौड़ते दौड़ते प्रवेश किया और कहाँ गए सीधा सिम्हद्वार हाँ द्वार में गए और द्वार से चढ़ने लगे वो 22 सीढ़िया है दौड़ते दौड़ते फर्स्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर रहे थे और दौड़ते हुए श्री मंदिर में घुसे जब भगवान अपने भाई बलराम और सुभद्रा के संग में रत्न सिंहासन पर बैठे हैं वहां जाकर उनका आलिंगन करने की इच्छा हुई और जाके उनका आलिंगन करना चाह रहे थे भगवान को देखकर ही मूर्चित हुए तो प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं यह है दर्शन करने का एक रिजल्ट हर्शन हम करते है जैसे कि किसी कुत्ते को देख लिया कुत्ते का दर्शन करता है क्या व्यक्ति दर्शन मीन्स बहुत प्रॉपरली देखना भगवान को निहारना है ना तो हमारा तो पिक रहता है आ, देख लिया मैंने भागो अभी यहाँ से तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे दर्शन किया मूर्चित होकर गिर पड़े कहते प्रभुपाद पद कहते ये परफेक्शन है दर्शन का दर्शन करने मात्र से क्या हो जाना चाहिए मूर्चित हो जाना चाहिए हाँ तो महाप्रभु आज गिर पड़े तो पंडाज ने सोचा ये कौन सन्यासी है डंडे लेकर तो तो ले उनके, उनके साथ नहीं थे अकेले थे और फिर वो ले जाते हैं महाप्रभु लेटे हुए है फिर वो देखते कि उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े थे तो उनको पता था कि भगवत प्रेम के भाव के कई लक्षण है तो उसमें से उन्होंने फिर रोई लिया और चैतन्य महाप्रभु के नाक के सामने रखा तो गर्म हवा आ रही थी हल्की से और रोई हिलने लगी उन्होंने कहा ये तो महाभाव भगवान के प्रति जो सर्वोत्कृष्ट भाव है उन लक्षणों को प्रकट कर रहे हैं और फिर बाद में ये नित्यानंद प्रभु और दामोदर पंडित वगैरह ये डिबोडीज आते हैं और नित्यानंद प्रभु भी जब पहली बार आए टेम्पल में तो वो भी इनसे महान है एक तो है कि जाके मुरछित गिर पड़े लेकिन दूसरे ऐसे नहीं नित्यानंद प्रभु चढ़े दौड़ के गए और रत्न पर चढ़े और बलराम की माला ले ली खुद के गले में पहन ली अब सोचो नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं किसकी किसकी माला पहन ले जाकर अंदर हाँ अमेजिंग है तो ऐसे नित्यानंद प्रभु फिर बाहर आए उन्होंने सोचा अब ये जो पागल जो हमारे चैतन्य महाप्रभु है उनको कैसे ढूंढे तो फिर सार्व भट्टाचार्य के बहनों ही उनको मिलते हैं और वो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सौरभ भट्टाचार्य के घर में हैं तो महाप्रभु मुरछित लेटे हुए थे तो ये गए उनके पास और जाकर मुरछित अवस्था से उनको बाहर कैसे लाएं तो भक्तों को पता था दवाई दवाई क्या थी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम तो चैतन्य महाप्रभु दो जगह में अधिक रहे हैं एक तो नवद्वीप और दूसरा जगन्नाथपुरे और तीसरा चार महीने चैतन्य महाप्रभु शेरंगम में रहे उतना वो वृंदावन में भी नहीं रहे तो चैतन्य महाप्रभु 18 साल हा? जो 24 साल हैं उनमें से 24 चो, साल वो नवद्वीप में रहे 24 साल यहाँ रहे जगन्नाथपुरे में और उसमें से भी उन्होंने 6 साल ट्रेवलिंग किया चैतन्य महाप्रभु ने तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते हैं यहां रहते हैं जगन्नाथपुरी में और जगन्नाथपुरी में रहने का उनका एक में उद्देश्य था कृष्ण प्रेम का आस्वादन करना क्या करना कृष्ण प्रेम का आस्वादन करना रिलेश करना तो आचार्य कहते हैं कि चैतन्य जो लीला है वो एक नदी के समान है गौर लीला कैसे है नदी के समान है और नदी को हमेशा दो तट है एक तट क्या है जगन्नाथपुरी और दूसरा तट है नवद्वीप तो नवद्वीप में तो उन्होंने दूसरों को कृष्ण प्रेम दिया लेकिन यहां रह के क्या किया खुद आस्वादन किया क्या किया खुद आस्वादन इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जो प्रैक्टिस करने वाला डिवोटी है उसके लिए वृंदावन से अधिक ये दो धाम बहुत महत्वपूर्ण है नवद्वीप और जगन्नाथपुरी नवद्वीप में वो अधिक से अधिक हरिनाम लेता है तो चैतन्य और गौर नेता ये दोनों उन पर अधिक कृपा करते हैं और यहाँ निवास करके सरलता से भगवान के प्रति विरह की भावना का विकास होता है सेपरेशन हाँ वो अनुभव करता है तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रहे और जब स्नान यात्रा हुई तब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि जगन्नाथ का दर्शन बंद है तो चैतन्य महाप्रभु अभी यहाँ तो कई सारी चीजें हमें बताई गई कि वो समंदर में गए और किए ऐसा में तो है नहीं तो चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा उनके जो प्राणनाथ जगन्नाथ देव है जो शाम सुंदर कृष्ण है बल्कि चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास खड़े रहते थे तो उनको जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा नजर नहीं आती थी उनको कौन नजर आते थे जगन्नाथ और वो भी ऐसे नहीं की उनके इस रूप में नजर आते थे कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जैसे महाप्रभु जगन्नाथ को देखते थे वैसे ही जगन्नाथ इस फॉर्म में नजर आते थे कैसे त्रिभंगा ललित श्याम सुंदर रूप में उनको नजर आते थे और वो उनको देख देखे जाते थे तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु एक भी दिन ऐसा नहीं था कि वो जगन्नाथ का दर्शन नहीं करते हो कम से कम तीन बार से भी अधिक चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाते थे तो जगन्नाथ का जब स्नान यात्रा हुआ तो स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ देव हम बुखार आ जाता है जब हम सुनते हैं हर बार और फिर भगवान के दर्शन कितने दिन के लिए बंद हो जाते हैं पंद्रह दिन के लिए एक पक्ष हम पंद्रह दिन के लिए बंद हो जाते हैं तो उस समय उस उस समय को कहते अन अवसर क्या कहते हैं अन तो जब पंद्रह दिन के लिए बंद होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु फिर तो इस स्थान में आकर निवास करते हैं अपने जो पर्सनल सेवक है गोविंद उनको लेकर आते हैं और यहाँ निवास करते हैं और यहाँ को देखते देखते हैं हैं किसको है? तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के विरह में थे अब सेपरेशन में आप जैसे जिन्होंने कहा ना बुखार सा आ गया था सेपरेशन होता है तो शरीर गर्म होने लगता है एक प्रीति का लक्षण है भगवत प्रेम का लक्षण है तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के विरह में थे और वो पुरी से दौड़ते हुए यहाँ आए और भगवान को दंडवत किया प्रणाम किया गिर पड़े तो गिरने मात्र से पत्थर पिघल गया ऐसे नहीं कि उनको 1000 बार दंडवत करने पड़े है ना? वो गिरने मात्र से पत्थर पिघल गया और फिर जैसे डिबोडिस कहते हैं ना कि कोई भी ऐसा अवतार नहीं था जिसने पत्थरों को पिघलाया हो चैतन्य महाप्रभु परम या प्रभुपाद ने जब इंस्टॉल किए में गौर गौर नेता नेता है तो प्रभुपाद ने जब को अल्टर में देखा और लेक्चर दे रहे थे तो उनके आंखों से आंसू आने लगे ये सॉन्ग गाना शुरू किया और ये दो ही शब्द गाए तो प्रभुपाद रोने लगे क्या दो शब्द है परम करुणा हा, हा? कृष्ण को कहते हैं हे कृष्ण करुणा का सागर है लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या है परम करुणा यह करुणा की कोई सीमा नहीं है सागर जब अपनी मर्यादा को मर्यादा को तोड़कर बाहर आ जाता है तो उसको सुनामी कहते क्या कहते तो चैतन्य महाप्रभु वो है हाँ सबको डुबाते हैं कृष्ण प्रेम में आपने करुणा में तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने प्राणियों को पशुओं को भी पिघलाया लेकिन आ, उससे और भी किसको पिघलाया पत्थर को भी पिघलाया तो हम सबके हृदय पत्थर के समान है, है कि नहीं तो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में तीन पत्थर पिघलाए कितने पत्थर कृष्ण ने भी वृंदावन में इतने पत्थर पिघलाए नहीं अब वो वर्णन आता है सनातन गोस्वामी गोवर्धन की परिक्रमा करते थे तो फिर देखा कि इतने वृद्ध हो गए हैं फिर भी अपनी परिक्रमा छोड़ नहीं रहे हैं तो फिर कृष्ण को दया आती है ऑन द वे परिक्रमा में कृष्ण खड़े हो जाते हैं प्रकट हो जाते हैं और खड़े होते एक एक पत्थर के ऊपर जब उनके उनका क्या है चरण कमल है तो एक बार शायद पिघलाया होगा लेकिन यहाँ जब आए तो उन्होंने यहाँ एक पूरा पत्थर ही पिघलाया और दूसरा जगन्नाथ मंदिर के अंदर दो पत्थर भी महाप्रभु ने पिघलाए एक तो आप दर्शन करते हो गरुड़ स्तंभ के पास जहाँ उनके तीन उंगलियों के चिन्ह है और उस समय कृष्णदास खड़े रहकर जगन्नाथ को देखते थे तो जल की धारा आंखों से बहती थी और नीचे जितना गड्ढा था वो फ्लोर में वो भर जाता था पानी से और फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के विरह में रोते जा रहे थे और इतने भावावेश में आ गए कि नीचे का जो पत्थर है वो पिघल गया और महाप्रभु के चरण उसमें धस गए फिर राजा प्रताप रुद्र ने क्या किया उस पत्थर को वहां से उठा लिया उसको जिसमें चरण कमल थे उठा के अपने महल में ले गया रोज पूजा अर्चना सेवा चंदन लगाना फ्लावर सॉफर करना तो सारे गौड़िया वैष्णव ने सोचा अकेले राजा लाभ उठा रहा है महाप्रभु की कृपा हम क्या करेंगे तो सारे वैष्णव ने उनको निवेदन किया तब तो उस चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों को लाकर जगन्नाथ टेम्पल में जब हम दर्शन करते हैं महाप्रभु का मंदिर चैतन्य चरण मंदिर तो वहां चैतन्य महाप्रभु के चरण रखे फिर सारे वैष्णवा उसका लाभ उठा पाए तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु हैं यहाँ आते हैं अलारनाथ में इनका नाम हम सुनते हैं या पढ़ते हैं अलरनाथ का मतलब ही है इसको ये अप्रंश शब्द है जैसे मुंबई का नाम पहले क्या था मुंबा मुंबा देवी एक देवी है जिसके कारण मुंबई था लेकिन अभी वो क्या कहते हैं बॉम्बे कहते हैं ना ऐसे नाम चेंज हो जाते हैं तो ओरिजिनली अलवरनाथ अलरनाथ मीन्स अलवरनाथ क्या है ये अलवर तो अलवर बारह अलवर हुए है कहा हुए हैं है। दक्षिण भारत में और द्वापर युग कलयुग शुरू होकर सौ साल बीते या उस अवतार हैं भगवान केन्दक तलवार कौमदी की गदा इन सब के अवतार एक भक्तों के रूप में आते है जैसे हमारे संप्रदाय में सारी सखिया मंजरिया गोपिया प्रकट हुए ना गौर लीला में वैसे ही श्री संप्रदाय में कलियुगा के शुरुआत के डेढ़ सौ साल में ये सारे महान महान भगवान के आयुत अलवरों के रूप में प्रकट हुए अलवर का मतलब है जो कृष्ण प्रेम में हमेशा डूबा रहता है उसको क्या कहते हैं अलवर जो हमेशा डूबा हुआ है तो ये अलवर हाँ उनके उनके ये नाथ है वास्तव में जो कृष्ण है हाँ तो जो वर्णन आता है कि ब्रह्मा ने जब तपस्या किए थे जिनके कारण भगवान यहाँ प्रकट हो जाते है इसलिए ब्रह्मगिरी आपने पढ़ा रास्ते में ब्रह्मगिरी इतने किलोमीटर है ब्रह्मगिरी उतने किलोमीटर है तो ब्रह्मगिरी भी कहते हैं और जहाँ ब्रह्मा के लिए एक प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं और ब्रह्मा ये विग्रहों का निर्माण करता है और करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं फिर कालांतर में उनकी पूजा बंद हो जाती या क्या कह सकते हैं यह बंद हो जाती है तो एक बार आ, और यहाँ हो जाती है तो राजा पुरुषोत्तम देव राजा प्रताप रुद्र के ये फादर हैं पुरुषोत्तम देव जब यहाँ से गुजर रहे थे युद्ध के लिए तो भगवान ने उनको कहा इधर आओ बुलाया उनको स्वप्न में भी आदेश दिया और कहा कि मेरी सेवा पूर्ववर्ष शुरू करो तो राजा पुरुषोत्तम देव ने साउथ इंडिया से ब्राह्मणों को लाके यहाँ रखा जो जिनको जिनके नाम से ये अलवर कहा जाता है तो वो ब्राह्मणाज फिर उनकी सेवा और अर्चना करने लगे और वो फेमस लीला को हम सुनते हैं हाँ खीर खीर वर्णन हो रहा था ना अंदर तो सबको नए जो पहली बार आए उनको तो कठिन था कि खीर क्या है यहाँ क्यों इनका नाम खीर से कनेक्टेड है तो जब वो जो ब्राह्मणास्त्र है हर ब्राह्मण फैमिली का हर रोज सेवा होता था तो उस समय एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था केतन ये केतन जो ब्राह्मण है उनकी सेवा उस दिन तो उस दिन उनको मांगना पड़ता था भिक्षा मांग के भिक्षा मांगने के लिए जाना होता था तो उन्होंने हर रोज वो सेवा करते थे तो उन्होंने अपने जो पुत्र है मधु मधु को कहा बेटा मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ तुम क्या करना आज भोग लगाना अब देखो ये दो लीला सेम है गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे रघुनंदन ठाकुर वो जब बच्चे थे छोटे उन्होंने लड्डू अर्पित किया था और भगवान ने खाया था और यहाँ भी सेम लीला है हाँ तो ये मधु को जब बोला तो मधु इतने गरीब फैमिली था ना तो मधु को मधु की माँ ने दिया बोगा प्लेट जाओ ऑफर करो अभी बच्चों में कपटता नहीं होती हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना तो कपटता हमारे हृदय में बढ़ने बढ़ने लगती है और भक्तिया में कठिन हो जाती है भक्ति क्या हो जाती है हाँ सरल हृदय के लिए कृष्ण है कौन से के के लिए है? कपट के लिए कृष्ण कपट बहुत कठिन है और चैतन्य महाप्रभु को कपटता प्रसन्न ये नहीं है पसंद नहीं है चाहे आप में कोई दुर्गुण हो या फिर आपके पास आप कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो जितने अधम कार्यों में लिप्त हो उसको पतित कहते हैं महाप्रभु को पतित पावन कहा जाता है महाप्रभु कपट पावन नहीं है तो वो सरल हृदय का बालक जब आया और उन्होंने अलारनाथ के सामने ये भोगा रखा कहा अलारनाथ देव मुझे तो कोई मंत्र तंत्र पता नहीं है पिताजी ने कहा है कि भगवान खाते हैं भोग लगाओ जाकर तो ये गया बैठा रहा देखते रह खाते कि नहीं खाते हैं वो खा ही नहीं रहे थे कुछ एक्शन ही नहीं है कुछ मोह नहीं कर रहे हाथ पाव को चले नहीं रहे वैसे की वैसे शंकर चक्र गदा पद्मा। तो बैठे रहे उन्होंने रोने लगे लगे सर पटकने तो <laughs> तब मैंने खाता हाँ पिताजी ये बालक का हृदय इतना मुझे खिलाने के लिए रो रहा है आ, उसको लगा कि नहीं मुझसे क्यों नहीं खा रहे मैं छोटा हूँ इसलिए नहीं खा रहे तो बहुत रोने लगे करंदन करने लगे हैं और भगवान जब इस प्रकार का सरल हृदय की तन्मयता देखते हैं करंदन देखते हैं तो भगवान स्वीकार करते अपने चारों हाथ आयु सारे हटा देते हैं सोचो जगह अलारनाथ सारे चक्र शंख निकाल दे और चारों हाथों से खाने लगे अमेजिंग दृश्य है ना हमें ये आइडिया कि दो हाथों से खाया जाता है लेकिन यहाँ कैसे है उसके प्रेम को खा रहे थे जब खा के प्लेट क्लीन करके पकड़ा दिया मधु आनंदित नाचते हुए गया घर है ना बच्चा माँ, माँ को कुछ न्यूज बताने जाता है डांस करते हुए रहता है गया ने कहा अभी प्रसाद नहीं है तो जब माँ ने पूछा बेटा प्रसाद कहा है तो ना कि भगवान ने सारा खा लिया तो उनको भूखा रहना पड़ा तो पिताजी आ गए भिक्षा मांग के कुछ भिक्षा मिली नहीं पत्नी को पूछा कि कहा है प्रसाद हम है तो वो कुछ बता नहीं पाए कि प्रसाद तो भगवान ने खा लिया तो उस समय फिर जब मधु को डाटने लगे वो मधु तुमने बच्चों को तो बांट दिया यार खाया नहीं खोदे तो मधु ने कहा नहीं नहीं अलारनाथ ने खाया है तो फिर उन्होंने सोचा मैं क्या करता हूँ आज खीर बना के देता हूँ और खम्भे के पीछे खड़े होकर दीवार से देखता हूँ कि क्या हो रहा है कि बेटा बहाना तो नहीं बना रहा है तो उन्होंने खीर बनाया और गरम खीर एक लोटे में डाला और वो दे दिया उनके हाथ में मधु उस खीर को ले गया और भगवान के सामने रखा और भगवान तो अभी पहचान हो गई थी अच्छी कहा एक होता है ना बहुत रेवरेंस संबंध होता है ना कि हरे कृष्णा हाँ अभी नहीं अभी तो पूरा गले में हाथ डाल के हाथों से खींचना तो वहां भगवान ने क्या किया जैसे मधु ने लोटा लाया खीर का सीधा हाथ तागे पहुंचाया और ले लिया और लेके क्या कर रहे थे भगवान पीने वाले थे वाले थे थे थे या ग्रहण करने उसी समय ये जो पिताजी हैं बाहर खड़े उन्होंने सोचा कि भगवान सारा खाएंगे तो हमारा क्या होगा आप सोचिए आपके घर में आपने बनाया फिर क्या होगा हा? मुश्किल है तो फिर वो गए दौड़ते हुए जाकर उनके हाथ को पकड़ाए से जोर से ऐसे कर लिया तो वैसे ही वो जो क्या कहेंगे? पहला जो भी का वो ऊपर उछल गया और सारी यहां, यहां, यहां तो यहां और सारी खीर हाथ में में अभी तो लग गए ऐसे कई स्थानों गिरी बहुत गरम थे इसलिए पुजारी दिखा रहे थे निशान यहाँ निशान पड़ा है जब जल जाता है तो इस प्रकार से उन उन स्थानों में जल गया वो सब चीजें और भगवान ये किसके लिए कर रहे थे मधु मधु के लिए अपना प्रेम का ये केवल वो निशान ऐसे नहीं की भगवान वो निशान आई सकते उनके में। लेकिन सारे जगत को हजारों सालों के लिए दिखाना चाहते हैं कि मैं मैं अपने अपने भक्तों से से कितना रखता हूं हाँ। कैसे मैं भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करता हूं हाँ तो वो सारे संसार को दिखाने के लिए और भगवान जितना लीला करते हैं उसके पीछे भगवान का एक उद्देश्य होता है कि मुझसे अधिक मेरे भक्त की महिमा सारे जगत में फैले ये भगवान का उद्देश्य होता है जैसे प्रभुपात की महिमा है वैसे ही अलारनाथ ने किसकी महिमा फैलाई यहाँ आके छोटे से मधु का कामरण करते हैं तो इस प्रकार से भगवान फिर भगवान ने सोचा कि कैसा मेरा वो ढोड़े उनके फादर के लिए कहा कि सारा विनाश हो जाएगा यहाँ जल के द्वारा मधु बचा रहेगा फिर सारा खत्म हो जाता है हाँ सारी पूजा विधि बंद हो जाती है इस प्रकार से और सारी लीलाएं हैं लेकिन हमारे आचार्य गण इस विग्रह के बारे में कहते हैं कि इनके चार हाथ हैं लेकिन ये विष्णु नहीं है कौन नहीं है ये कृष्ण है कौन से कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु श्याम सुंदर त्रिभंग ललित कृष्ण को ही देखना पसंद करते हैं चैतन्य महाप्रभु मथुरा जो गए कृष्ण या द्वारका गए उनसे कोई लेना देना नहीं है चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधिका का भाव है श्रीमती राधिका केवल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को ही देखना चाहती हैं और उसी भाव का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे तो कैसे संभव है कि महाप्रभु द्वारकादेश कृष्ण को देखे या चतुर्भुज नारायण को देखे हाँ तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि ये कृष्ण कौन है ये कृष्ण वही है जब वसंत रास में गोपी कृष्ण के संग में रास क्रीड़ा में मगन थी में तो उस समय श्रीमती राधिका ने रास क्रीडा स्थली छोड़ के चली गई जब वो चली गई तो कृष्ण कृष्ण को राधिका के कारण ही राज क्रीड़ा में आनंद अनुभूति होती है तो कृष्ण ने देखा श्रीमती राधिका नहीं है तो वहां से भाग गए चुपके से निकल गए जैसे बहुत डांस हो रहा है कई बार होते है ना हम डिवोर्टीज नाचते रहते नाचते रहते कुछ डिवोर्टीज हल्के से गुम हो जाते हैं बहुत देर के बाद पता चलता है वो प्रभु जी कहा चले गए तो वैसे गोपी का ये नाच रही है नाच नहीं देखा अरे कृष्ण कहा चले गए कृष्ण ने पहले किसको देखा राधिका मिसिंग है फिर राधे का मिसिंग है तो फिर दूसरे गोपियों ने देखा कौन मिसिंग है कल मैं इन सबको बता रहा था रथ यात्रा के बाद हमें तो हम रथ के आगे आगे जा रहे थे कहते आगे आगे भाग रहे हैं मैंने कहा हमारा वो है परंपरा है कृष्ण के जो दामोदर कृष्ण है उनके पीछे कौन भागती है यशोदा और तो यशोदा माता कृष्ण के पीछे भागती है और कृष्ण हमारे पीछे भागते हैं जीवों के पीछे और जो माया के पीछे भागता है तो ये सिक्वेंस हमेशा लगा हुआ है तो लेकिन हमारे आगे सुभद्रा देवी जा रहे थे हमने कहा योग माया के पीछे जा रहे हैं तो ऐसे ही जब गोपीकाओं ने देखा कि कृष्ण मिसिंग है तो फिर वो ढूंढने के लिए निकले तो भागवत में पूरे दो तीन अध्याय है गोपी गीत वगैरह तो गोपी तुलसी को पूछती है तुलसी आप तो सदा उनके गले में हो क्या कृष्ण को देखा आपने तुलसी क्या बोलेगी अभी कहा देखा फिर ऐसे भ्रमर मिल रहे हैं अलग अलग वृक्ष मिल रहे हैं फिर हिरणों को देखा गोपी ने हिरणों को कहा आ, आ, आ, आ, आप क्या हाँ जो स्पर्श से महसूस हो रहा है कि आपने कृष्ण को देखा है बताइए बताइए कहा है कृष्ण तो ऐसे ही फिर फाइनली ये कृष्ण के विरह में जब जा रहे थे। और उन्हें उनको फिर चरण कमल नजर आए पहले तो चार चरण कमल नजर आए तो उन्होंने सोचा कौन जा रहे होंगे राधा, राधा और कृष्ण फिर थोड़ी देर में देखा कि अभी चार नहीं है अभी कितने हैं दो।, दो तो दो कृष्ण ने किन उठाया था हाँ इस प्रकार से फिर दो नजर आए और फिर फाइनली कृष्ण ने राधिका को भी वहां छोड़ दिया वन में फिर गोपिकाएं मिलती हैं और वो ढूंढते लगती है कृष्ण को तो वृंदावन में आप जाते हो चंद्र सरोवर है गोवर्धन के पास जब पैठा ग्राम है जहाँ ये लीला हुई थी तो वहां कृष्ण देखते कि मुझे ढूंढ रहे है लेकिन कृष्ण सामने नहीं आ रहे है क्यों सामने नहीं आ रहे है? जितने दूर रहेंगे उतना ही उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ेगा सेपरेशन हाँ विरह की भावना तो फिर कृष्ण एक कुंज में जाते हैं झाड़ियों में और कहते हैं अब इनको थोड़ा आ, आ, इनकी इनकी परीक्षा लेता हूँ तो कृष्ण द्विभुज है वहां जाकर ऐसे लेटते या बैठते है क्या हो जाते हैं चतुर्भुज तो गोपी गोपिकाएं आती है अब सोचो गोपी का आती है राधा रानी नहीं आई थी अभी गोपिकाएं पहले ढूंढते ढूंढते आई और दूसरे गोपी, गोपी ने कहा देखो नारायण वहां बैठे हुए हैं चलो प्रणाम करते है कौन है नारायण चतुर्भुज है वो गए और कहा नारायण हमारा प्रणाम स्वीकार करो हमें आप कृष्ण दे दो हमें कुछ नहीं चाहिए वो चले गए कृष्ण ने सोचा क्या प्रेम है इनका कृष्ण नारायण को कुछ लेना देना ही नहीं है इनको कौन चाहिए और जब श्रीमती राधिका जब आए तब कृष्ण के पास वो सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी एक्स्ट्रा दो भुजा बनाए रखे आने मात्र से दो भुजाए गाय कृष्ण ये हो गए अचंबित हो गए और द्विभुज रूप उन्होंने प्रकट किया तो इस प्रकार से वो जो द्विभुज रूप है या वो रूप तो ये गोपीनाथ है नाथ ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है तो इस प्रकार से काफी सारा डिस्कशन अजल गोस्वामी आदि आचार्य करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज यहाँ है <coughs> जंगल जंगल था उन्होंने अपने चार पांच ब्रह्मचारी शिष्यों को पकड़ के लाया यहाँ यहाँ आकर देखा कि इस वॉल मंदिर का वॉल नहीं था बहुत सारी चीजें तो उन्होंने रिपेयर आदि करवाया और जो मिस्त्री होते हैं ना काम करने वाले उनको कहा जल्दी होना चाहिए तो मिस्त्री बेचारे अपना वो पीते रहते थे क्या बीड़ी भी। भी। तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने कहा मैं बीड़ी बना के दूंगा लेकिन आप सेवा करो भक्ति सिद्धांत महाराज बीड़ी बना के रोल बना के उनको दे रहे थे और उनसे ये वॉल उन्होंने बनवाया था उस समय और बहुत सारी सेवाएं की उनके काफी सारे पास टाइम है फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज यहाँ रह रहे थे पर एक दिन अलारनाथ का विग्रह यहाँ पीछे जो सरोवर है उसमें से मिला छोटे विग्रह बिल्कुल सेम हाँ वो विग्रह जब मिले पुजारी को तो उनको अंदर रखा तो पुजारी के स्वप्न में भगवान आकर कहते हैं कि मैं तो भक्ति सिद्धांत से सेवा लेना चाहता हूं आप मुझे किसको दे दो भक्ति सिद्धांत को दे दो तो पूजारी ने उनको दे दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने यहां ब्रह्मा जी के नाम से मठ बनाया है ब्रह्मा गवड़िया मठ जहाँ वो निवास कर रहे थे और आज भी वो जो छोटा सा विग्रह है वह हमें वहाँ दर्शनीय है वहाँ हम जा सकते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने काफी समय यहाँ स्पेंड किया तो ये विशेष लीला स्थली है जिसका स्मरण करे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में थे जब भी कुछ होता था तो वो कहते थे मैं चला जाऊंगा कहा चला जाऊंगा अलहारनाथ चला जाऊंगा हाँ कोई भी जैसे मन को अच्छे नहीं लगने वाली बात है वो हो जाए तो हम कहते ना मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा क्या पत्नी कहते मैके चले जाऊंगी तो वैसे महाप्रभु के साथ कुछ होता है पूरी में तो चैतन्य महाप्रभु कहते मैं कहा चला जाऊंगा आप सबको छोड़ के अलारनाथ जाऊंगा केवल मेरा सेवक गोविंद और कुछ नहीं वो छोटे हरिदास ने किसी महादेव दास से राइस क्या मांग लिया महाप्रभु ने का बात नहीं करेंगे उसका मुंह नहीं देखेंगे तो सब लोग गए कि महाप्रभु प्लीज उनको ना क्षमा करो महाप्रभु ने कहा मुझे आखिरी बार यहां देखोगे पूरी में मैं कहा चला जाऊंगा ऐसी तीन घटनाएं हुई थी चैतन्य चरितमृत में तीन बार उन्होंने अलारनाथ का नाम लिया कि मैं वहाँ चला जाऊँगा मैं वहाँ चला जाऊँगा तो ये अलारनाथ एक प्रकार से वृंदावन से आभिन्न है इसलिए इसको ब्रह्मगिरी कहते हैं गिरि का मतलब है पर्वत तो इस प्रकार से ये सारे लीलाएँ हैं अलारनाथ का स्मरण करें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु की इस लीला का और उनसे प्रार्थना करें कि जो अटैचमेंट गोपियों का कृष्ण के लिए था उसका गोपीर भरत को पदक और दास दास वो भावना मुझमें विकसित हो तो यात्राओं का प्रयोजन है कि भगवान के प्रति आसक्ति बढ़नी चाहिए हर यात्रा में क्या होना चाहिए हमारा आसक्ति डबल हो जाना चाहिए तो जाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या लेके जा रहा हूँ अपने साथ क्या इंस्पिरेशन है आगे मैं अपना आध्यात्मिक जीवन कंटिन्यू करने के लिए मेरे पास क्या इंस्पिरेशन है इस यात्रा से मैं ले जा रहा हूँ तो बहुत महत्वपूर्ण है जगन्नाथपुरी धाम फाइनली मैं बताता हूँ एक चीज चैतन्य महाप्रभु के मिलने के लिए चार महीने की यात्रा लेकर नवदीप के भक्त आते थे यहाँ रथ यात्रा में और रथ यात्रा के बाद वो जाते थे तो महाप्रभु से मिलने जाते थे और हर बार एक प्रश्न पूछते थे क्या प्रश्न था अभी हम वापस अपने घर जा रहे हैं बताइए हमें क्या करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु एक ही उत्तर देते महाप्रभु ने कहा दो चीजें करनी चाहिए एक है नाम संकीर्तन और दूसरा है वैष्णव सेवन ये दो चीजें करो आपका आध्यात्मिक जीवन परफेक्ट होगा नाम संकीर्तन क्या है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम और अर दूसरा है वैष्णव सेवन तो ये हमारे आ, सब चीजों का सार है तो ये शिक्षा हम ग्रहण करें अपने आध्यात्मिक लाइफ में और कंटिन्यू करें देव के चैतन्य महाप्रभु के श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के श्री प्रभुपात के गौर तो छोटी सी चीज शुरुआत में हम आते थे तो ये टेंपल नहीं था पहले यहाँ ये लक्ष्मी देवी यहाँ से ही नीचे से ही प्रकट हुई है आ? लक्ष्मी देवी का दर्शन करिए और हो सके तो कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ अब बेसिक डोनेशन कंट्रीब्यूट कर सकते हो उनको हरे कृष्ण और खीर फसल लेके चाहिए